आध्यात्मरामण उत्तरकांड सर्ग महाप्रयाण श्रीमहादवाच लक्ष्मण तो परज रामो दुःख दुखसम मंत्रणों न गशिष्ट चेतमब्रवीत अभी से भरतम् महामती हम गम्यामी लक्ष्मण लक्ष्मणस्य पदागह श्री महादेव जी बोले हे पार्वती लक्ष्मण जी के त्याग देने पर रघुनाथ जी ने अत्यंत दुखातुर हो मंत्रियों और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा आज महामति भरत को राज्य तिलक कर मैं भी लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण करूंगा। एवं मुक्ते रघुश्रेष्ठे पौरजान पदा द्रुमा इव छिन्न मूला दुखार्थ पति भवि मृछ तो भरता तो गर्यास राज्यम स प्राहेदम राधो रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर परवासी तथा देशवासी लोग दुखातुर होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े रामजी का कथन सुनकर भरत जी को भी मूर्छा आ गई उन्होंने रघुनाथ जी के निकट राज्य की निंदा करते हुए इस प्रकार कहा त्वां बिना नुआभुवि कांखे राज्यम रघुश्रेष्ठ सपे तत्द यो प्रभु इम कुघव कौशलेश कुं वीरम उत्तरे सुवम तथा हे रघुश्रेष्ठ मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ हे प्रभो मुझे आपके चरणों का सौगंध है कि आपके बिना मुझे स्वर्गलोक या भूलोक कहीं के भी राज्य की इच्छा नहीं है हे महाराज राम इन कुश और लौ को ही राज तिलक कीजिए अवध में वीरवर कुश को और उत्तर में लौ को राजा बनाइए गो धूता स्वर शत्रुघ्निस्माकमन स्वुर्वासा शुणो स भरते नोजित शुवा पति सीक्षत प्रजास्य संविघ्न राम विश्व विश्लेष कातर वसी भगवान्म उवाच सद सर्वा भूतले को लाने के लिए के लिए लिए जाने जाने चाहिए वह भी हमारे का वृत्तांत सुन ले भरत जी का कथन सुन उनकी ओर देखकर संपूर्ण प्रजा भयभीत तथा राम जी के वियोग से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तब भगवान वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से करुणा युक्त वचन कहा हे ताक सारी प्रजा पृथ्वी पर पड़ी हुई है उसे कृपा दृष्टि से देखो तावानुगम राम प्रसाद कर्तमर्शिषवचनम ता समुत्थाप्य पूज्य चत्नेहो रघुनाथ ता किं कौमी ताब्रवीत ततःल प्रोचो प्रजा भक्तिया रघुद्ह हे राम इनके प्रेम भावानुसार तुम्हें भी इन पर कृपा करनी चाहिए वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने उन सबों को उठाया और उनका सत्कार कर उनसे प्रेम पूर्वक पूछा कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं तब प्रजाजन हाथ जोड़कर कर रघुनाथ जी से भक्तिपूर्वक बोले गंत मिक्षस यम अनुगछा मे व्यय अस्माकृत धर्मो यहाँ जाना, जाना चाहते हैं हम भी वहीं आपका अनुगमन करेंगे यही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता और अक्षय धर्म है हैृढ़ा मते पुत्र दिभि साधम अनुयामूरव स्वर्ग वगुनंदन कालस्य तड़ोदाढ़ल्वन तथा भक्त पौर्जनम ते बाढ़ राघव ऋव निश्चय राम तस्ु प्रस्थापयासौ राद्रकुशील अष्ट्रथ सहसा सहस्रम तेती राष्ट्र बहुरत्नौ बहुधनौष्ट पुष्ट जनावृत हे राम हमारे हृदय आपका अनुगमन करने का ही दृढ़ विचार है अतः हे रघुनंदन आप तपोवन नगर स्वर्ग आदि कहीं भी जाएं अब हम स्त्री पुत्रादि के सहित सर्वथा आपका ही अनुसरण करेंगे तब रघुनाथ जी ने उनके मन की दृढ़ता और काल का वचन समझकर उन भक्त पुरवासियों से बहुत अच्छा ऐसा ही करो यह कह दिया फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु राम ने उसी दिन कुश और लौ को अपने अपने राज्य पर भेजा उनमें से प्रत्येक को आठ रथ एक हाथी और साठ हजार घोड़े दिए तथा बहुत से रत्न धन और हृष्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया अभिवाद्य गौ राम हम कृत्यू कुुना दूताया हम सराघ कुश और लोग राम जी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चले इसी समय रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी को लाने के लिए दूध भेजे ते दूता स्वरिता ग्रतुघ्नाय नागमनम पश्चाद लक्ष्मण से निर्याण प्रतिज्ञा राघव से पुत्रेचन चर्व उन दूतों ने तुरंत ही जाकर काल का आगमन दुर्वासाजी का कर्तूत लक्ष्मण जी का महाप्रयाण रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा पुत्रों का अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते हैं ये सब समाचार शत्रु से निवेदन कर दिए सत्वा तूत भचनम शत्रुनाशनम व्यसरा बाहू वै मथुरायाम महाबलह इस प्रकार दूतों के मुख से अपने कुल के नाश का समाचार सुनकर शत्रुन जी अति व्याकुल हुए किंतु फिर धैर्य धारण कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनमें से महाबली सुबाह को मथुरा के और विदिशा नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अयोध्या को चले दद महात्मा तेज सा ज्वलन प्रभम दुकूलुग संभिस्टाक्षतम अभिवाद्य रहा सत्रघ्नो रघुपुंगव धर्म वहा पहचने पर उन्होंने अपने तेज से अग्नि के समान दे महात्मा राम को दो वस्त्र धारण किए और चिरजीवी ऋषियों से घिरे हुए देखा महामति शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर यह धर्मयुक्त वाक्य कहे तव अभिसेत्रोचम शत्रु रघुनंदन महामती शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर ये धर्म वाक्य कहे हे hey, कमलयन मैं अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कर आया हूँ हे राजन अब मैंने भी आप ही के अनुगमन करने का निश्चय कर लिया है ऐसा नार वीर भक्त तो विशेषतः शत्रुघ्न से दृढ़ बुद्धिम विज्ञा रघुनंदन संजी भवतु मध्यान्हे भवा नि ब्रव अथ क्षण सुद्वेतुर्वानर कामिण रिक्षा से राक्षस गोपुच्छास् सहस्र स ऋषीण दिवता पुत्र राम से सर्वे वनरराक्ष हे वीर मैं आपका भक्त चाहिए शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय जान श्री रघुनाथ जी ने कहा तुम आज दोपहर के समय तैयार रहो इसी समय तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर रीक्ष राक्षस और गोपुक्ष बानर हजारों की संख्या में आकू गए तथा ऋषि और देवताओं के पुत्र रूप से वे समस्त बानर और राक्षसगण रघुनाथ जी का निर्माण सुनकर उनसे कहने लगे प्रभो आप हमें भी अपने पीछे चलने के लिए कटिबद्ध समझें तस्मिन अंतरे रामम सुग्रीव पे यथावत विवाद्याघव भक्त वत्सलम अभिसेम राज्ये आगतस्मे महाबलम तवागम ने रात निश्चय इतने ही मैं महाबली सुग्रीव को भी यथावत प्रणाम करके भक्तभत्सल रघुनाथ जी से कहा हे hey राम मैं महाबली अंगद को राज्य तिलक कर आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूँ ऐसा आप ध्या दृढ़ वाक्यम रक्षा रक्षसा विभीषणवाचेदरम धरष्यति धरा ये वचना द्राक्षसम्राज्य साहोपरी तब उन बानर और राक्षसों के ऐसे दृढ़ के सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से आदर पूर्वक इस प्रकार मधुर वचन कहा मैं तुझे अपनी कहाता हूँ पृथ्वी प्रजा धारण करे तब तक मेरे कहने से तुम राक्षसों का राज्य करो न कितरम वाक्यम तुया मत एवं विभीषण तुक्त मारुते मम हनुमत मथा ब्रवी मारुतेम प्राह माध्याहम द्वापरांत तुम मेरे लिए ऐसा करो अब इस विषय में कुछ और उत्तर न देना विभीषण से इस प्रकार कह फिर वे हनुमान जी से बोले हे hey मारुते तुम चिरकाल तक जीवित रहो मेरी पूर्व आज्ञा को मिथ्या मत करो फिर जामवान से कहा तुम द्वापर के अंत तक रहो